संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉग की एक, एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में खुल रहा है बाल कहानियों का पिटारा और इसमें से निकल रही है कहानी राम की क्या है भाई इस कहानी में ओ ये कहानी है पिता और पुत्र की कहानी तेनालीराम और उनके पिता की कहानी तेनालीराम राज्य के कामकाज में हमेशा उलझा हुआ रहता था और उनकी इसी आदत के कारण पिता उनसे नाराज हो गए और नाराज होकर गांव चले गए जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें दुख तो बहुत हुआ और दुख, दुख इसलिए और ज्यादा हुआ की तेनालीराम ने उनसे इस बारे, इस बारे में कोई बात नहीं, नहीं की थी तेनालीराम को नीचा दिखाने, दिखाने, दिखाने के लिए विरोधियों ने राजा के कान भरे और उनसे ये कहा कि महाराज तेनालीराम के पिता का दरबार में सम्मान करना चाहिए राजा ने तेनालीराम के पिता के पास उन्हें सम्मानित करने का संदेश भिजवाया। पिता ने कहलवाया वह वा महाराज की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे लेकिन तेनाली राम का वो मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए जब उनका सम्मान किया जाए तब दरबार में तेनाली राम हाजिर न हो। ठीक है राजा ने उनकी ये बात मान ली निश्चित समय पर निश्चित दिन पर तेनाली राम के पिता दरबार में आए। राजा ने उनका स्वागत किया अपने पास ही उन्हें आसन दिया उपस्थित दरबारियों में अपने पुत्र तेनाली राम को न देखकर पिता के मन में एक कसक सी उठी तभी राजा ने कहा आप धन्य हैं। जो तेनालीराम जैसे पुत्र के पिता हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने पुत्र पर उन्होंने हमारे लिए इस राज्य के लिए, राज्य की प्रजा के लिए कितने उपकार किए हैं। अब पिता और परेशान हो गए ये उन्होंने क्या कर दिया अपने ही पुत्र को दरबार से निकलवा दिया ऐसा पुत्र जिसकी राजा भी प्रशंसा कर रहे हैं राजा के आदेश पर एक सेवक थाल लेकर आया उसमें रत्न और आभूषण थे। राजा ने उठकर तेनालीराम के पिता को शाल उठाई पिता की आंखों से आंसू बह निकले बोले महाराज मुझे आज्ञा दीजिए मैं जा रहा था मैं अपने पुत्र तेनाली राम से मिलना चाहता हूँ जिस पुत्र के कारण आपने मुझे इतना सम्मान दिया उसी के साथ मैंने अन्याय किया है तभी हाथ में थाल पकड़े सेवक ने आगे बढ़कर उनके पैर छू पिताजी मैं तो यहीं हूँ आपके पास वेश बदल कर तेनाली राम वहीं खड़े थे तेनाली राम को अपने पास देख पिता ने उन्हें गले से लगा लिया महाराज उठे तेनाली राम के विरोधी से रह गए तो ये थी तेनाली राम की कहानी तेनाली राम ने एक बार फिर अपने व्यवहार से राजा का मन जीत लिया था और साथ ही अपने वृद्ध पिता का भी